शिव पुराण रुद्र सहिता थनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी अब परम प्रेम पूर्वक शशमौली शिव के उस चरित्र को श्रमण करो जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया था गजासुर महसासुर का पुत्र था जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगे देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा तब ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर उसके प्रार्थना अनुसार उसे वरदान दे दिया कि वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा महाबली और सबसे अजय होगा वर पाकर वह गर्भ में भर गया सब दिशाओं तथा सब लोक पालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंदवन काशी में जाकर वह सबको सताने लगा देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की शंकर काम विजयी है ही उन्होंने घोर युद्ध में उसे हरा कर त्रिशूल में पिरो लिया तब उसने भगवान शंकर का स्तमन किया भगवान शंकर ने उस पर प्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने को कहा तब गजास ने कहा दिगंबर स्वरूप महेशान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप सदा धारण किए रहें विभो मैं पुण्य गंधों की निधि हूं, इसीलिए मेरा यह चर्म चिरकाल तक उग्र तपरूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है दिगंबर यदि मेरा यह चर्म पुण्यवान न होता तो रणांगण में इसे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता शंकर यदि आप तुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा बर और दीजिए वह कि आज से आपका नाम कृत्यवासा विख्यात हो जाए संत कुमार जी कहते हैं मुने गजासुर की बात सुनकर भक्तवश्य और शंकर ने परम प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक महिषासुर नंदन गज के से कहा तथास्तु अच्छा ऐसा ही होगा तदनंतर प्रसन्नात्मा भक्त प्रिय महेशान उस दानवराज गज से जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था पुनः बोले ईश्वर ने कहा दानवराज तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए इसका नाम कृत वासेश्वर होगा यह समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता महान पातकों का विनाशक संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा यो कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के उस विशाल चर्म को लेकर ओढ़ लिया मुनीश्वर उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया काशी निवासी सारी जनता तथा प्रमथगण हर्षमग्न हो गए विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया वे हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे